सत्तानबे पृष्ठ में देख रहे थे ना टिप्पणी अन्यतम इसका अर्थ हो गया प्रतिज्ञादि प्रत्येक प्रतियोगी भेद पंचक प्रतिज्ञा भेद और हेतु हेतु भेद आगे उदाहरण भेद उपनय भेद निगमन भेद इसी प्रकार की प्रतिज्ञादि प्रत्येक प्रतियोगी का भेद पंचक होगे तो यही भेद क ही, ही अवच्छेदक बन जाएगा प्रतिज्ञादि भेद जगत में रहेगा तो ये जो प्रतिज्ञादि भिन्न हो गया जगत उससे भिन्न हो जाएगा प्रतिज्ञादि तभी जगत का भेद जो प्रतिज्ञादि में रहा उस भेद का प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा जो जगत में पांच भेद रहा ये हो गया पांच इससे भिन्न हो गया जगत ये जगत में रहेगा भेद पंच का तो इससे ये हो गया जगत जगत से भिन्न हो गया ये पांच तो इसमें रहेगा भेद जगत का भेद ये भेद का प्रतियोगी हो गया ये भिन्न जगत तो प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा ये भिन्न में जो रहेगा ये ये हो गया भेद पंचक ये हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद तो य ये भेद पंचक अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद इसमें रहेगा अच्छा स्पीड हो जाता है ये हो गया पांच इससे भिन्न हो गया जगत हो गया तो ये जगत में रहेगा ये पांचों का भेद ये हो गया ये पांचों का भेद इसको कहेंगे भेद पंचक प्रतिज्ञादि प्रत्येक प्रतियोगिक भेद ये भेद पांच हो गए प्रतिज्ञादी प्रतियोगिक प्रतिज्ञा हेतु तो तो उदाहरण आदि प्रतियोगी होते हैं ये पांच भेद का ये जगत में रहा और जगत का जगत का भेद फिर इसमें आ जाएगा ये भेद का प्रतियोगी हो गया ये जगत प्रतियोगिता अवच्छेद प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा ये जो भेद पंचक क्योंकि प्रतियोगी में जो धर्म रहेगा वो हो जाएगा प्रतियोगिता अवच्छेद का तो इसलिए इसमें जो भेद रहा ये भेद का प्रतियोगिता अवच्छेद को हो जाएगा ये भेद पंचक इसलिए भेद पंचक अवच्छिन्न प्रतियोगिता क भेद इसमें रहेगा भेद पंचक अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद कूटेद कहते हैं यहाँ पांच दिया है जहां द्रव्य गुण कर्म सा, सामान्य समय वहां सात लेते हैं तो जहां जितने हैं भेद भेदकूटा अवचिन्न प्रतियोगिता क भेद इसमें रहेगा तो भेदवान हो जाएंगे ये पांच ये हो गए भेद वाले इनका प्रतियोगी हो गया जगत प्रतियोगिता अवच्छेद का हो जाएगा भेद पंचक भेद कूट तो इसी वाक्य यहाँ दे दिया प्रतिज्ञादी प्रत्येक प्रतियोगी क भेद भेद कितने हैं पाँच भेद पंचक उससे अवचिन्न प्रतियोगिता का भेद ये भेद कहाँ रहेगा पांच में, पांच में। भेद पंचक अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद ये रहेगा वो पाँच में तो भेदवान हो जाएंगे ये पाँच उसमें रहेगा भेदवत्व अर्थात प्रतिज्ञान हेतुर्ण उदाहरण न उपनयो न निगमन भेद पंचक इसको व्याख्यान करते हैं तो ये हो गया भेद प्रतिज्ञा न हेतुर्न उदाहरण न उपनयो न इत्यादि का भेदपंचक ये भेद पंचक कहाँ रहेंगे जगत में न प्रतिज्ञाधिकम न इत्याकारक भेद पंचकम न तत्र तत्यकम भेद चतुष्टय चतुष्ट ये जो पांच हो गए ये पांच में प्रत्येक में भेद चतुष्टय रहेगा किंतु किसी में भेद पंचक रहेगा क्या नहीं, नहीं रहेगा भेद पंचक तो इससे भिन्न जगत में ही रहेगा तत्र त्र प्रत्येक भेदचतुष्ट सत् स्वभेद अभावन तादृशेदपंचक अभा ये पाँचों में किसी में भेदपंचक नहीं रहेगा किंतु पंच अवयव पंचावय वाक्य भिन्नो यवत संसार पंचावय वाक्य से भिन्न हो जाएंगे बाकी जगत तो उसमें रहेगा ये भेद भेदपंचक तद भिन्न प्रतिज्ञादि पंच सुसत्वाद तद भिन्न अर्थात जगत भिन्न प्रतिज्ञाधि पंच हो गया तो इसलिए लक्षण समन्वय हो जाएगा आगे अच्छा। और एक ये टिप्पणी देखना था इसको देखेंगे टिप्पणी एक जातीय एक जातीय एक, एक, एक सौ चार में ये अभी पूरा नहीं हो पाया मतलब जितना हुआ उतना आज ग्रहण कर लेते हैं ताकि फिर आगे जो पूरा होगा मतलब इतना संस्कार पहले हो जाए देखिए कहते हैं एक जातीय क्यों कहा जो केवल अनु होगा वो एक जातीय संबंधे रहेगा एकेनो न संबंधन नहीं रहेगा तो इसको टिप्पणी में कहते हैं एकेनो एवं संबंधे इति उच्य माने प्रमेयत्व से केवलान्वयी तम एक संबंध से सर्वत्र रहेगा कहेंगे तो प्रमेयत्व केवलान्वयी नहीं होगा क्योंकि प्रमेयत्व स्वरूप संबंध से रहेगा कहेंगे स्वरूप संबंध तो एक है फिर एकेनो एवं संबंधन कहने से प्रमेयत्व केवलान्वयी नहीं होगा ऐसा क्यों कहते हैं पहले शंका स्पष्ट हुआ प्रमेयत्व किस संबंध से रहेगा स्वरूप समंध से, से रहेगा तो स्वरूप संबंध से अगर प्रमेयत्व जो कि केवल है रहेगा फिर एक ए नए संबंध है न स्वरूप संबंध है न केवलान्वयी ऐसा कहने से क्या हानि है आप कहते हैं कि एक नए व संबंध कहने से प्रमेयत्व केवलान्वी नहीं बनेगा या क्यों नहीं बनेगा एक ही स्वरूप संबंध से रहता है इसके लिए कहते हैं आगे केवल एक सौ चार एक जातीय ध्यान प्रति आगे कहते हैं ईश्वर प्रमा विषय प्रमेय तो घट में पट में नदी में पर्वत में भूगर्भ में आकाश में नक्षत्र में सर्वत्र तो है और किसका प्रमाह का विषय होगा कि हम उसको प्रमेय कहेंगे आगे कहते हैं ईश्वर प्रमा विषयत्व प्रमेयत्व केवल अनु सर्वत्र रहेगा ये पृथ्वी का भूगर्भ में पचास किलोमीटर अंदर में क्या है हमारा प्रमा का विषय बनेगा अत तो फिर उसमें प्रमेयत्व कैसे रहेगा कहते हैं ईश्वर प्रमा विषयत्व इसलिए प्रमेयत्व सर्वत्र रह जाएगा अर्थात सब कुछ प्रमेय होगा नया एक लोग कहते हैं सर्वम प्रमेय ईश्वर प्रमा विषयत्व ईश्वर प्रमा विषयत्व कहाँ रहेगा सभी विषय में रहेगा विषय निष्ठा विषय में रहेगा वो तो कहते अनुयोगिता सम्ब अनुयोगितात्मक स्वरूप संबंध से अभी ईश्वर प्रमा विषयत्व अर्थात ईश्वर प्रमेयत्व ये घट में भी रहेगा और पट में भी रहेगा तो एक जगह में अनुयोगी घट हुआ एक जगह में पट हुआ अभी तो कहते हैं कि अनुयोगितात्मक स्वरूप संबंध से ये जो संबंध हुआ कहते हैं कि स्वरूप संबंध अभी घट्ट में प्रमेयत्व है क्या संबंध है स्वरूप संबंध तो क्या है या तो अनुयोगी हो नहीं तो प्रतियोगी हो कहते प्रतियोगी प्रमेयत्व है वो तो सर्वत्र समान है इसलिए स्वरूप संबंध क्या है कहते अनुयोगी रूप ही है वो स्वरूप संबंध तो अनुयोगी रूप अर्थात तो घटपट इत्यादि रूप हो जाएगा ये सब भिन्न हो गए तो इसके लिए यहाँ कहते हैं ईश्वर प्रमा विषयत्व से जो की विषयनिष्ठ है ईश्वर प्रमा विषयत्व अनुयोगितात्मक स्वरूप संबंध से अनुयोगी रूप स्वरूप संबंध हो गया अनुयोग में अनुयोगिता ये अनुयोगी में अनुयोगिता क्या है कहते यही स्वरूप संबंध है ये अनुयोगी क्यों बन गया क्योंकि इसमें एक पदार्थ आ गया प्रमेयत्व आ गया कि अभी प्रमेयत्व अनुयोगी में आया ना प्रमेयत्व का संबंध अनुयोगी में आया संबंध है तो ये स्वरूप संबंध है ये स्वरूप संबंध अनुयोगी में आया तभी हम इसको अनुयोगी बोल दिए और अनुयोगी हो गया तो इसमें अनुयोगिता आ गया ये अनुयोगी में अनुयोगिता क्या है कहते यही स्वरूप संबंध है क्योंकि अनुयोगी में यह स्वरूप संबंध ही आया तो यही अनुयोगिता है इसलिए कहते हैं अनुयोगितात्मक स्वरूप संबंध से भिन्नवात्त प्रत्येक अनुयोगी भिन्न भिन्न है इसलिए स्वरूप संबंध भिन्न हो गया अत तो एक जातीयत्व उत्तम इसलिए कहा गया कि एक संबंध न नहीं क्योंकि संबंध भिन्न भिन्न हो गया क्योंकि संबंध तो अनुयोगी रूप हुआ इसलिए भिन्न हुआ तो भिन्न होने से अभी कहते हैं एक संबंध होना चाहिए स्वरूपत्व अर्थात ये भी स्वरूप है वो भी स्वरूप है वो भी स्वरूप है किंतु सब में एक स्वरूपत्व तो इस प्रकार के रह जाएगा जाति समान हो जाए जा... अनु समान नहीं है जैसे नील घट पीत घट रक्त घट सब अलग हो जाएंगे कि सब में तो एक रहेगा तो एक रहेगा इसी प्रकार की ये घटनिष्ठ स्वरूप सम्बन्ध पटनिष्ठ स्वरूप सम्बन्ध ये सब अलग अलग होने पर भी उनमें स्वरूपत्व एक रहेगा सभी स्वरूप समान से एक स्वरूपत्व रह जाएगा इस प्रकार की हो जाएगा अच्छा। एक जातियों कहेंगे यहाँ वो जाति कहने से वो घटतो पटतो या जाति नहीं है ये एक धर्म है जो कि सभी स्वरूपों में रहेगा सभी स्वरूप समान से रहेगा रहे इस प्रकार एक जातीय अच्छा अभी शब्द को दिया है इस प्रकार की व्यवहार होता है अर्थात हाँ कह सकते हैं क्योंकि मतलब शब्द जो है वो न्याय में पारिभाषिक शब्द हो गया किंतु अन्य दर्शन में जाति कहने से वो द्रव्य गुण कर्मनिष्ठ ऐसा लेंगे क्या नहीं लेंगे जैसे है ऐसा अर्थात ये न्याय का पारिभाषिक जाति को नहीं लेता है एक जाती हो तो जैसे कहते है ना ये मुक्तावली में आ गया आता है ना सजातीय विजातीय विचार कौन किसका सजातीय है तो वहाँ कहेंगे कि ये जो सामान्य के साथ सजातीय कौन होगा तो ये जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय ये सब सजातीय है अभाव विजातीय है ये पांच सजातीय कैसे हो गए ये सजातीय विजातीय में विचार आता है ना मुक्तावली में लंबा प्रकरण है सजातीय विचार साधर्म वैधर्म्य कहते हैं तो वहाँ कैसे हो गया ये तो ये भावत कह दिए ये भावतव कोई जाति है नहीं है क्योंकि भावतो समय विशेष सामान्य इसमें भी रहेगा ये कोई जाति नहीं है कि फिर भी उनको सजातियों कह देते हैं, इसी प्रकार की ये भी पर जो एक है प्रमेयत्व तो, तो रहने वाला यहाँ संबंध का विचार हो रहा है एक जातीय संबंध है ना प्रमेय तो संबंध नहीं है ना तो एक जातीय सम्बन्ध जाति उसमें अर्थात एक तो समान है किंतु वो समान नहीं है मनुष्य तो जाति सब में समान होने से सभी मनुष्य समान हो जाएंगे नहीं जो संबंध है कैसे हो सकता है समान नहीं है ना मनुष्य में मनुष्य तो रहेगा सब मनुष्य समान हो जाएंगे इस प्रकार के स्वरूप में स्वरूपत्व रहेगा यही हो गया समान जाति स्वरूपत्व ना समान जाति हो गए सभी स्वरूप संबंध सभी स्वरूप संबंध कितु अलग अलग घट में जो स्वरूप समंध रहेगा जिस सम्बन्ध से तो रहेगा पट में जो स्वरूप संबंध से प्रमेयत्व रहेगा ये दोनों स्वरूप संबंध अलग अलग है इसमें भी स्वरूपत्व है, इसमें भी स्वरूपत्व यही हो गया समान जातीयत्व इस प्रकार तो कहा जाएगा कि एक जाती है ना संबंध है ना अच्छा अभी एक जातीयत्व उत्तम आगे पंक्ति देखिये तत्था तच तत् केवलान्वितम तत्कार केवल अन्वितम केवल अन्विता के घटक संबंधे न अभी ये जो केबला न्वई है वो केवला न्वी था घटक संबंध घटक संबंध हो गया स्वरूप संबंध घटक संबंध है ना, आगे लेंगे स्व प्रतियोगी स्व पद से लेंगे वो संबंध को संबंध किसका किसका बीच में अभी हम विचार कर रहे हैं किसको कि प्रमेय, प्रमेयत्व प्रमेयत्व प्रमेयत्व को घटपट नदी पर्वत में रख रहे हैं स्व तो पद से लेंगे वो संबंध को वो संबंध का प्रतियोगी कौन होगा प्रमेयत्व घटनिष्ठ प्रमेयत्व पटनिष्ठ प्रमेयत्व इस प्रकार की प्रमेयत्व कह देंगे सब? से लेंगे स्वरूप संबंध हाँ ऊपर में दिया है ना ठीक है उसका अनुयोगितात्मक स्वरूप संबंध वही एरो लगा दीजिए स्व संबंध से ऐसे परिवर्तन भी हो सकता है इसलिए कठिन एरो मत लगाए हल्का एरो करिए जो की मिटाना भी पड़ सकता है स्व प्रतियोगिता अवच्छेदक स्व हो गया संबंध प्रतियोगी हो गया तत्त प्रमेय तत्त प्रमेयत्व तत्त प्रमेयत्व तत्त प्रमेयत्वम घट में प्रमेयत्व पट में प्रमेयत्व ये सब प्रतियोगी हो गए सारे प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहेगी प्रतियोगिता का अवच्छेदक हो जाएगा प्रमेयत्वत्व हो जाएगा और प्रमेयत्व हो गया प्रतियोगिता अवच्छेद सो प्रतियोगिता अवच्छेद हो गया प्रमेय तत्व घट में एक प्रमेयत्व उसमें एक प्रमेयत्व और पट में एक प्रमेयत्व उसमें प्रमेयत्व इस प्रकार के करेंगे तभी सो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न होने से घटनिष्ठ प्रमेयत्व अवच्छेद हो गया प्रमेय उसे अवच्छिन्न हो जाएगा प्रमेयत्व अभी घटनिष्ठ जो प्रमेयत्व होगा उसका अधिकरण कौन होगा प्रमेय प्रमेय कौन है घट तो अभी उसका स्व प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न अधिकरण कौन हो जाएगा घट और अनधिकरण पट होगा होगा तो स्व प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न अनधिकरण हो गया पट और पट वृत्ति पट अर्थात पटवृत्ति अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म अभी अनधिकरण हो गया आगे पट आगे देखिए पट वृत्ति अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म इतना पंक्ति को विचार करेंगे जैसे कहेंगे कि धूम समानाधिकरण अभावीय पंक्ति शून्य धूम समानाधिकरण अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म धूम समानाधिकरण कोई अभाव उसका प्रतियोगिता का अनवच्छेदक धूम समान अधिकरण कोई अभाव हो सकते हैं उसका प्रतियोगिता का अनवच्छेदक धर्म कौन होगा बंधित्व धूम समानाधिकरण जितने भी अभाव मिलेंगे किसी अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक बंधित्व बन जाएगा धूम समानाधिकरण जितना अभाव मिलेंगे कोई भी अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद बंधित्व तो बनेगा बंधित्व तो अगर प्रतियोगिता अवच्छेद को बनेगा इसका क्या अर्थ होगा बनी वहां नहीं है तो इसलिए धूम समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म बंधित्व तो नहीं बनेगा तो प्रतियोगिता अनवच्छेद का धर्म बनेगा तो इसी को कहा जाता है धूम समानाधिकरण अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म बनी होगा इसका अर्थ कि धूमा अधिकरण में बन्ही रहे रहेगा निश्चय रहेगा तो अभावीय प्रतियोगिता अनुवच्छेदक धर्म कहने का तात्पर्य है कि वो रहता ही है ये पंक्ति का तात्पर्य इतने ही हो गया प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म अर्थात रहे निश्चित क्योंकि नहीं है तो अब प्रतियोगिता अवच्छेद तो धर्म बन जाएगा यहाँ दिया देखिए पंक्ति आ आगे अनधिकरण हो गया था पट पटवृत्ति अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म तो पटवृत्ति अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म पटवृत्ति अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म ये प्रमेयत्व केवल अनु का विचार तच प्रमेयत्व पट में पटवृत्ति अभावय पटवृ पटवृत्ति अभावय प्रतियोगिता अनवच्छेद का धर्म पट में प्रमेयत्व रहेगा निश्चित रहेगा तो पट में जितने अभाव रहेंगे उनका अवच्छेद का धर्म कभी प्रमेयत्व बनेगा वहाँ प्रमेयत्व निश्चित रूप से रहेगा तो इसलिए पटवृत्ति पट में रहने वाले इतने सारे अभाव रहेंगे वो कोई भी अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म प्रमेय तो बन जाएगा क्या नहीं बनेगा क्योंकि प्रमेय तो पट में रहता ही है तो इसलिए पटवृत्ति प्रत अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म प्रमेय तो हो जाएगा प्रमेय तो हो जाएगा अनवच्छेद धर्म क्योंकि प्रमेय तो रहता ही है जो रहेगा वो अभाविय प्रतियोगिता अनुवच्छेद का धर्म बनेगा तो अभी पट वृत्ती अभावीय प्रतियोगिता अनवच्छेद का धर्म हो गया प्रमेयत्व धर्मवान कौन हो जाएगा पट अरे धर्म बत्व किस में आ जाएगा पट में आ जाएगा तो यही हो गया प्रमेयत्वम धर्म जो है धर्म बत्वम वही है समान अर्थ हो जाएगा अर्थात यही प्रमेयत्व अर्थात प्रमेयत्व पट में भी आया तो तो ये हो गया क्या तो उसका दिखाया। ये दिखाया। ये हुआ था तो सामान्य विचार दोबारा देखिए पद से किसको ले रहे हैं स्वरूप संबंधा उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा प्रमेयत्व प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्न हो जाएगा प्रमेयत्व और उसका अधिकरण हो जाएगा यहाँ घट क्योंकि घट निष्ठ प्रमेयत्व को हम ले रहे थे और उसका अनधिकरण हो जाएगा पट और पट में प्रमेयत्व रहेगा तो पट वृत्ति अभाव का प्रतियोगिता अनुदर्म प्रमेयत्व बनेगा क्योंकि रहता है उधर तो अनुवच्छेद प्रमेयत्व धर्म अर्थात धर्मवत्वम धर्मवान धर्म धर्मवान में रहेगा धर्मवत्व अर्थात तो वही प्रमेयत्व ये केवल अनु ये लक्षण हुआ और, ये। और अब अवच्छेद पटोवृत्ति पटोवृत्ति अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेद का घटत्व हो सकता है पटो में अगर घट नहीं है घटा भाव पटो में मिल जाएगा तो अभावीय प्रतियोगिता अवच्छेद का घटत्व हो जाएगा पट में बाकी बहुत चीज अभाव मिलेंगे जिसका अभाव मिलेगा उस प्रतियोगिता अवच्छेद वाले हो जाएंगे कि प्रमेय तो, तो निश्चित रूप से रहेगा ये हम लोग पिछले बार विचार करने का समय जो बीरजान जी वगैरह आ रहे थे ना ये हम लोग विचार किए थे अभी उसमें दोष क्या आया देखिए ये तो ऐसे घट जाता है किंतु ये होता है कि देखिए हम लोग यहाँ क्या किए स्वपद से ले लिए स्वरूप संबंध स्व प्रतियोगिता अवच्छेदक अवच्छिन्न कह करके के लिए जो कि घट में रहा और अनधिकरण हो गया पट ऐसा कहती है? अगर ऐसा कहते हैं तो देखिए स्व प्रतियोगी प्रतियोगी कौन हुआ था घटनिष्ठ प्रमेयत्व प्रमेयत्व को हम प्रतियोगी बनाए थे अगर स्व प्रतियोगी से हम प्रमेयत्व को ले रहे हैं जो कि घटनिष्ठ अभी प्रतियोगिता अवच्छेद को अवच्छिन्न करके कर फिर घटनिष्ठ प्रमेयत्व को लेते हैं जिसका अनधिकरण पटको बना देते हैं तो अगर आपको घटनिष्ठ प्रमेय को स्व प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्न कह कर करके लेना है तब आप स्व प्रतियोगी ऐसा क्यों नहीं कहते हैं स्व प्रतियोगी भी प्रमेयत्व है ना घटनिष्ठ प्रमेय स्व प्रतियोगी है जब प्रतियोगी को लेने से काम चलेगा अब प्रतियोगिता अवच्छेद अवच्छिन्न क्यों लेते हैं जब हम प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न लेते हैं सकल प्रतियोगी को लेते हैं तो यहाँ सकल प्रतियोगी अर्थात सकल हो जाएगा सकल का जो अनधिकरण होगा नहीं मिलेगा तो ये दोष इसमें आ जाता है तो ये अभी विचाराधीन है, है आप लोग भी विचार कर सकते हैं और फिर आगे विचार चलता है और देखेंगे तो ये दोष इसमें आता है इसलिए यहाँ और कुछ अधिक मतलब गंभीरता है प्रमेय प्रमेय तो तो उसका अगर हमको लेना है एक को ही लेना है घटनिष्ठ प्रमेय का अनधिकरण पट हो गया तो अब घटनिष्ठ प्रमेयत्व जो है वो तो स्व प्रतियोगी है अब प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न फिर क्यों कहते हैं अगर एक को लेना है वहाँ अवच्छेद अवच्छिन्न व्यवहार करने का कोई व्यर्थ है आकाशत्वा आकाशत्व अवच्छेद का वच्छिन्न आप अवच्छेदक को अवच्छेद होता है दूसरों से भिन्न करने के लिए कहते हैं तो एक ही है तो उसको फिर और वच्छेदक को इस प्रकार के कहने का क्या आवश्यक है ये उसमें ये दोष आता है तो ठीक है अगर कोई वाक्य व्यवहार करेगा आकाशत्वावच्छेद का अव्छिन्न किसको लिया जाएगा आकाश को ही लिया जाएगा क्योंकि इसी प्रकार के हम कहेंगे घटनिष्ठ प्रमेयत्व में रहने वाला जो प्रमेयत्व हो जाएगा प्रतियोगिता अवच्छेद का घटनिष्ठ प्रमेयत्वनिष्ठ प्रमेयत्व अवच्छिन्न आ कहने से घटनिष्ठ प्रमेयत्व इस प्रकार की होगा जैसे दृष्टांत आकाशत्व अवच्छेद का अवच्छिन्न आका आकाशत्ता अवच्छेद का अव्छिन्न कहेंगे बस यहाँ प्रतियोगी तभी तो भिन्न होगा प्रतियोगी रूप लेने से तो प्रतियोगी प्रमेयत्व है वो तो एक ही हो गया फिर भिन्न होने का कोई बात ही नहीं है एक और जातीयत्व तो कहने का आवश्यक नहीं है अच्छा ठीक है इसको और विचार सापेक्ष है आगे देखेंगे आगे पढ़िए व्यतिरक मात्र व्याप्तिकम मात्र शब्द क्यों कहा आन्वेविद्य। आन्वेविद्य। आन्वेविद्य। का निराकरण करने के लिए उसको केवल कहेंगे यथा पृथ्वी इतरे व्यतिरिको भिद्यते इतर कहने से किसको लिया जाएगा जलादि तो उससे भिद्यते हेतु दे दिया गंधवत्थ और यद इतरे भ्यो न भिद्यते इतर हो गए जलादि जलादी से इतरे भ्यो यह भिद्यते न पहले इतरे भ्यो भिद्यते तो भिद्यते कहने से कौन हो जाएगा इतरे इतरभ्यू भिद्यते कौन होगा और इतरे इतरभ्यू भिद्यते न कहने से कौन होगा जलादी हो जाएंगे इतरे इतरभ्यू न भिद्यते अर्थात जलादी हो जाएगा और न तद गंधवत वो गंधवत होगा नहीं होगा न तद गंधवत यथा जलम न च यम तथा यम यम कह करके पक्षियों को दिखाते हैं यम पृथ्वी न तथा तथा कह करके दृष्टान्त जब हम अन्वय दृष्टांत देते हैं तो कहते हैं तथा यम तथा कहने से जैसा दृष्टांत यथा दृष्टांत तथा अयम अयम अर्थात हमारा पक्ष यहाँ किन्तु यथा दृष्टांत न तथा यम पक्ष हमारा दृष्टान्त जैसा नहीं है दृष्टान्त कैसा था येम। येम यदि इतरेभ्यो न भिद्यते और न तद गंधवत किंतु हमारा ये पक्षी ऐसा नहीं है यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न अर्थात और, और एक न आएगा और तद गंधवत न और एक न अधिक आएगा तो इसको कहते हैं तस्मात न तथा तो इसलिए दृष्टांत तो जैसा ये नहीं है तो यदि इतरेभ्यों न भिद्यते न इतरेभ्यो न इति न दो न चला गया अर्थात भिओ भिद्यते और तंधवत न अर्थात गंधवत हो जाएगा तस्मात्म इतर परस्पर में भिन्न है इतरे तो, तो इतरे भी भिद्य तो खाली जलादि नहीं मतलब जलादि जितने द्रव्य है बाकी जितने कर्म मतलब गुण कर्म सामान्य सभी इतर भ्यू अर्थात तो पृथ्वी भिन्न सबको इतर ले, ले लिया जाएगा किंतु यहाँ जो पृथ्वी कहते हैं इतरभ्यू भिद्य थे यहाँ अर्थात तो पृथ्वी इतर जितने हैं सबको इतर लेकर के उससे भिन्न ले, ले लिया जाएगा मतलब बाकी सब जो है इसका भेद आएगा तो वहां नहीं की जल में भी तेज का भेद रहेगा वो भी कहेंगे इतर भेद तो वो इतर भेद यहाँ ये साध्य नहीं है मतलब पृथ्वी इतर जितने हुए उसका भेद ये लिया जाएगा इसे अभी क्या एक दोष आता है कहेंगे कि आपका साध्य हो गया पृथ्वी इतर जितना हो गया वो सब का भेद ये साध्य आपको कहाँ प्रसिद्ध है प्रसिद्ध नहीं।, नहीं है अर्थात तो आपका कोई सपक्ष नहीं है साध्य कहीं होना चाहिए तो जो अप्रसिद्ध है आप बंध्यापुत्र को साध्य नहीं बना पाएंगे क्योंकि अप्रसिद्ध विशेषण कहा जाएगा तो इसी प्रकार की इतर भेद सिद्ध होना चाहिए क्योंकि इतर भेद का सजातीय सिद्ध है अन्यत्र ये इतर भेद सिद्ध नहीं है क्योंकि किंतु ये इतर भेद का सजातीय ये सिद्ध है परस्पर में भेद सिद्ध है तो अर्थात इतर भेद ये शब्द का कोई एक शक्तिवृत्ति से अर्थ है जैसे वहा अर्थ हुआ ऐसे यहाँ भी ये अर्थ होगा इस प्रकार के यहाँ किरणावली में आगे दिखाए हैं अच्छा तो वो दोष निराकरण मतलब वास्तविक नहीं हो पाएगा आप कहेंगे कि सजातीय तो कहेंगे कि अर्थात बंध्या पुत्र को साध्य बनाएंगे किन्तु सजातीय जिसका एक मृत पुत्र हुआ एक ही पुत्र हुआ था मृत पुत्र कहेंगे ऐसा जातीय पूरा बंध्या नहीं किंतु पास पास कहेंगे तो इसी प्रकार की हैं। अगर बिल्कुल दिखाएंगे कि इतर भेद होना है वो तो प्रसिद्ध नहीं है नहीं, नहीं होगा मतलब इसी प्रकार क्या था करते हैं इतर भेद शब्द का शक्ति ग्रहण होता है अगर हमको शब्द का शक्ति ग्रहण हो गया वंध्यापुत्र में आपको शब्द शक्ति ही ग्रहण नहीं होगा यहाँ की शक्ति ग्रहण हो जाता है तब तो आप फिर बाकी और ले ले सकते हैं अर्थात शब्द अर्थात शब्द शक्ति शब्द, रहित तो है ऐसा नहीं है ये यहाँ कहने का तात्पर्य है, तो तो हाँ। है।, है। इससे ये जैसा भिन्न हुआ इस प्रकार इसमें से भी एक भिन्न पदार्थ तो है तो हम कहेंगे ऐसा पदार्थ तो कौन है कहते है ये पृथ्वी और पृथ्वी फिर प्रत्यक्ष दिखा देंगे अच्छा अगे तस्मा न तथा तो क्योंकि ये पक्ष ऐसा नहीं हुआ इनमच न तथा तो तस्त न तथा तो अर्थात तो ये नहीं है साध्य अभाव वाला नहीं है अत्र अतः यदंधव तदर नास्ति अन्वदृष्टान हेतु हो गया और साध्य हो गया इतर इतरभेद यदर इतर भिन्न तद न यद गंधवद तद इतर भिन्नम ऐसा मिलेगा नहीं क्योंकि पृथ्वी मात्र से पक्ष तो व्यतिरेक इसको कहते हैं देखिये केवल व्यतिरे की और एक दूसरा है कि सपक्ष है किंतु उसमें हेतु नहीं है जैसे कहते हैं कि शब्द गुण इस प्रकार की अनुमान देंगे तो शब्द गुण शब्दत्वात् कहेंगे तो अभी ये शब्दत् शब्द गुण आपका साध्य क्या हो गया गुणत्व ये सपक्ष कौन होगा शब्द तो पक्ष है रूप और हो जाएंगे तो आपको सपक्ष्य मिला किंतु उसमें हेतु रहेगा नहीं रहेगा शब्द तो नहीं रहेगा तो आपको व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा अर्थात तो वहाँ सपक्ष्य है किंतु हेतु नहीं रहा इसको कहा जाता है कि असाधारण हेतु एक दोष है असाधारण हेतु अर्थात सपक्ष है किंतु उसमें ये साध्य नहीं रहा हेतु नहीं रहा किंतु ये जो केवल व्यतिरे की वो दुष्ट हेतु है, है। सपक्ष होने पर भी अगर हेतु नहीं रहता है वो असाधारण हेतु और दुष्ट हेतु है, है। किंतु यहाँ भी देखिए ये भी हेतु यहाँ तो सपक्ष ही नहीं है तो सपक्ष नहीं है इसलिए यहाँ हेतु सपक्ष में नहीं रहा ये कोई दोष नहीं है वो दुष्ट हेतु है ये दुष्ट हेतु नहीं दुष्ट हेतु हेतु भी नहीं रहता था ये केवल भीतरे की हो गया ये दुष्ट हेतु नहीं है अच्छा और सपक्ष विपक्ष है विपक्ष है और जहाँ सपक्ष भी नहीं है विपक्ष भी नहीं है वो सदहेतु होगा वो भी सदहेतु नहीं है उसको कहते हैं अनुपसंगारी वो भी दुष्ट हेतु है अच्छा आगे न्यायोधन में कवल व्यतिरिणो लक्षण आह व्यतिरेक निश्चित अन्वयव्याून्य सती व्यतिरेक व्यातिम केवल व्यतिर निश्चित अन्वयव्या कहीं कहीं निश्चित पाठ नहीं है पाठभेद है अन्वयव्या सती व्यतिव्याम केवल व्यतिरेक है ऐसे कहीं कहीं पाठ है अन्वयव्या है व्यतिव्या है यथा पृथ्वी पृथ्वी पव में री चुट गया यथा पृथ्वी इति यह पक्ष क्या हो गया पृथ्वी अवच्छेद क्या हो जाएगा पृथ्वी तो तो पृथ्वी पृथ्वीत्व अवच्छिन्न कौन हो जाएगा पृथ्वी पक्ष इसलिए दे दिया अत्र पृथ्वीत्व अवच्छिन्न पक्ष तो पृथ्वी इतर जलादि अष्टभेद साध्य पृथ्वी इतर हो गया जलादि जलादि अष्ट इनका भेद हर गंधवत्व हेतु अत्र यद गंधवत तद इतर भेदवत्त अन्वय दृष्टान्त अभाव यद गंधवत् तद इतर भेदवत इस प्रकार के अन्वय दृष्टांत होना चाहिए था किंतु ये मिला नहीं नहीं मिलने से त गंध व्यापक इतर भेद सामनाधिकरण्य रूप अन्वय व्याप्ति ग्रह अभाव अन्वय व्याप्ति यहाँ कैसे कहेंगे तत्र इतर भेद व्याप्ति तो का अन्वय व्याप्ति का लक्षण क्या है अन्वय व्याप्ति का साध्य अन्वय व्याप्ति का लक्षण व्यापक समान अधिकरण्यम यही हुआ तो यहाँ कहते हैं गंध व्यापक है इतर भेद गंध व्यापक इतर भेद यहाँ है साध्य व्यापक हेतु व्यापक साध्य हुआ हमारा लक्षण है साध्य सामानाधिकरण्यम ये व्यक्ति का लक्षण है साध्य हो गया आपका इतर भेद और वो व्यापक है हम कहते हैं कि लक्षण व्यापक समानाधिकरण्यम तो व्यापक किसका व्यापक होना चाहिए हेतु का व्यापक कहते हैं हेतु का व्यापक कौन है साध्य उसका सामान नियम यही वाक्य दिया है गंधा भेद। गंधा भेद। गंधा भेद। गंधा भेद है, उसका नियम ये अनु व्यापति है गंध व्यापक इतर भेद उसका सामान नियम ये अनु व्याप्ति ये गंध में आना चाहिए तो कहते हैं कि इति व्याप्ति ग्रह असंभवत क्योंकि पक्षी अन्यत्र नहीं रहता है इसलिए आपको व्याप्ति ग्रह नहीं हुआ अन्य व्याप्ति नहीं, नहीं मिला अच्छा आगे किंतु यत्र यत्र पृथ्वी इतर भेद अभाव पृथ्वी इतर कौन हो जाएगा जला दी उसका भेद पृथ्वी उसका अभाव जलादि तो ये ये पृथ्वी इतर भेदा भाव कहाँ कहाँ मिलेगा जलादि में तत्र तत्र गंधा भाव यथा जलादिकम इति व्यक दृष्टान्त व्यतिक दृष्टान्त मिल गया तो मिलने से जला दौ इतर भेद अभाव रूप साध्य व्यापकता गंधा भावे जलादि में जलादि हो गया अभी आपका विपक्ष तो विपक्ष में साध्याभाव मिलेगा और वहां हेतु भी नहीं होना है हेतु भाव भी होगा तो अभी विपक्ष में हेतु भाव भी है साध्याभाव भी है व्यापक कौन होगा हेतु तो भाव व्यापक होगा यहाँ हेतु तो भाव कौन है होगा किसका व्यापक होगा साध्य कौन है साध्य कौन है इतर भेद तो इतर भेदा भाव हो जाएगा व्याप्य और व्यापक कौन होगा गंधा भाव तभी व्याप्ति किस में आएगा जो व्यापी होगा उसमें आएगा साध्याभाव में किस में इतर, इतर, इतर, इतर भेदा भाव में व्याप्ति आएगा किसका व्याप्ति गंधा गंदावा। भाव का वही पंक्ति कह रहे हैं जलादौ इतर भेदा भाव रूप साध्या भाव व्यापकता गंधा भाव गृह्येदा भाव रूप साध्या भाव है इतर भेदा भाव आपका साध्य भाव है साध्य भाव का व्यापकता कहा मिलेगा गंधा भाव में और गंधा भाव का व्याप्यता कहा मिलेगा इतर भेदा भाव में व्याप्यता व्याप्यता रहेगा क्योंकि व्याप्य है हाँ वो तो यहाँ भी नहीं आया हैं अभी तो पहले सामान्यतया दिखाते हैं क्योंकि व्याप्ति यथाश्रुतम कहने से साध्याभाव हेतु भाव में व्याप्ति कहते हैं ना इसलिए हेतु भाव का व्याप्ति साध्या भाव में आएगा सामान्यतया पहले कहते हैं टिप्पणी में सब दिया था ना यथाश्रुतम विचार करेंगे तो ऐसे होगा किंतु निष्कृष्ट हो जाएगा तो हेतु में ही लाना है तो दिखाएंगे आगे सर ये भी करते है ना अभी देखिए तो नीचे से चतुर्थ पंचम पंक्ति में है व्यतिरिक दृष्टान्त जलादो जलादी हो गया व्यतिरिक्क दृष्टांत उसमें इतर भे भे ए छुट गया ना कम दिखता है जो भी है इतर भेदा भाव हो गया साध्या भाव और साध्या भाव का व्यापकता गंधा भाव में मिल जाएगा हेतु तो भाव है मिला अच्छा तो अभी यह व्याप्ति शब्द व्यवहार नहीं किया किन्तु व्याप्य व्यापक घट जाएंगे हेतु भाव व्यापक होगा साध्या भाव व्याप्य होगा व्याप्ति का बात नहीं है हेतु व्यापक व्याप्य यही शब्द यहाँ कहा जलादि में इतर भेदा भाव रूप साध्या भाव का व्यापकता गंधा भाव में ग्रहण होता है अर्थम मनसी निधा इसी को बुद्धि में रख करके मूल कारक यद इतरेभ्यो न भिद्य न तंधवत यथा जलम ये मूलवाक्य है ग्रंथेन मूलकार एव प्रदर्शित मूलकार शब्द व्यवहार करके व्यतिरेक व्या को ही परोक्ष रूप से दिखाया है एवं प्रकारेण व्यतिरैकव्या्रह अनतर अभी व्यतिरक्रहण हो गया व्यतिरिक व्या हो गया इतर भेद अभाव का व्यापकी भूत अभाव कौन होगा गंधा भाव साध्या भाव कौन होगा भाव? तो भाव साध्या व्यापक हेतु भाव, हे तो भाव होगा इसी प्रकार की इतर भेदाव भा... इतर भेदा भाव व्यापकी भूत अभाव हो गया गंधा भाव उसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा गंध और गंधवती पृथ्वी हो जाएगी इतर भेदा भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी गंधवती ये पक्ष है आपका क्योंकि साध्या भाव व्यापकी भूताभाव हो गया हेतु हेतु भाव उसका प्रतियोगी हो गया हेतु हेतु हेतुमान एवं पक्ष हम कहते हैं व्यतिरिक परामर्श जैसे कहते हैं कि बन्ही व्याप्य धूमवान एवं पर्वत अनवय व्याप्ति के जगह में अन्य परामर्श कहते हैं इसी प्रकार की वहाँ कहते हैं बन्ही व्याप्य धूमवान पर्वत कहते हैं और हेतुमान पक्ष कहना पड़ेगा और जो हेतु है वहाँ एक आपको व्याप्य व्यापक भाव लाना पड़ेगा यह किंतु तो व्याप्य व्यापक अभाव में है इसलिए कहेंगे साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी कौन होगा गंधव हेतु हो गया हेतुमान पक्ष कहना पड़ेगा तो यही पंक्ति है इतर भेदा भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी ये हो आपका उपनय वाक्य परामर्श वाक्य इतर भेदा भाव का अर्थात साध्या भाव उसका भूता भूताभाव का अर्थात गंधा भाव का अर्थात गंधा भाव का क्या अर्थ है यहाँ गंधव हमारा हेतु है हेतु तो भाव हेतु तो भाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा हेतु तदवान कौन हो जाएगा पक्ष तो वही पक्ष दिखाए जैसे हम कहते हैं कि बंधी व्याप्य धूमवान पक्ष इसी प्रकार की यहां भी हो गया साध्या भूता भाव भूता भूताभाव प्रतियोगी प्रतियोगी प्रतियोगीमान एयम पक्ष ये हो जाएगा व्यतिरिक परामर्श देखिए एक सौ में एक न्यायवधि ने का अंतिम दिया था ना के परामर्शस्तु बन्हीं भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी धूमवान पर्वत ये हो गया व्यतिरिक परामर्श और अन्य परामर्श कैसे होगा बन्ही व्याप्य धूमवान एयम पर्वत ये अन्वय व्याप्ति होता है बेत्रे की व्याप्ति हो गया बन्ही अभाव व्यापकी भूताभाव प्रति योगी धूमवान पर्वत बन्ही भूता व्यापकभूताभाव कौन हो जाएगा धुमा भाव धुमा भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा धूम हो जाएगा धूमवान पर्वत तो ये हो गया व्यति परामर्श तो इसी को यहाँ कहते हैं ओहो समय हुआ शंकरं ओं ओंक शंकरचार्य केशव पदरायण शूत्रवास्यु